उत्तर जीव माला कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा श्रुति का सिद्धांत है कि जीव को अपने कर्म के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म मिलता है परंतु रामचरित मानस में एक जगह कहा गया है कबहू करि करुणा नर दे तीस बिन हेतु सनेही यहाँ पर मनुष्य शरीर प्राप्त में ईश्वर की कृपा को हेतु माना है इस विरोधाभास का निवारण कैसे हो समाधान जन्म कर्म के अनुसार ही मिलता है यह बात एकदम ठीक है परंतु मानस आदि ग्रंथों में जो बात कही गई है उसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य शरीर का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है पशु पक्षी कृमि कीट आदि बहुत सी जोनियां हैं जिनका कोई अंत नहीं है उनमें से मनुष्य शरीर मिल जाना दुर्लभ ही है मानस में जो ईश कृपा की बात कही गई है वह दुर्लभता का ही प्रतिपादन है जिज्ञासा सेवा तो अभिमान मिटाने के लिए की जाती है परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सेवा से ही एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है इससे बचने का उपाय क्या है समाधान जो साधक सावधान रहेगा अपनी सेवा को गुरु और परमेश्वर से जोड़ देगा उसमें अहंकार नहीं आएगा परमेश्वर की कृपा से उसकी शक्ति से सेवा हो रही है और परमेश्वर के लिए हो रही है जब भावना रहेगी तो अभिमान नहीं होगा यह समस्या सेवा में ही नहीं है सभी जगह है व्यक्ति असावधान रहे तो ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है इसलिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि जो भी सेवा हम कर रहे हैं ईश्वर की शक्ति से ही कर पा रहे हैं इसका अहंकार क्यों करें यदि हम अभिमान करेंगे तो हम साधन मार्ग से गिर जाएंगे हमारी सेवा सेवा ही नहीं रहेगी इस प्रकार से विचार करें तो व्यक्ति अभिमान से बच सकता है अपने को कमजोर समझो तो परमेश्वर के चरणों में अपनी सेवा को अर्पण करो कहो कि आपने कृपा करके जो सेवा का अवसर दिया उसे मैं उस प्रकार से कर पाया हूं इसमें कभी कभी अहंकार हो जाता है उसे आप कृपा करके मिटा दें इस प्रकार से अपनी सेवा को परमेश्वर से जोड़ने वाला ही अहंकार से बच सकता है कोई कहे कि सेवा करने में अहंकार हो जाता है इसलिए सेवा ही बंद कर दें यह तो कोई समाधान नहीं है जब अहंकार का क्षेत्र ही आपके पास नहीं रहेगा तो उसे मारेंगे कैसे सेवा करके ही उसे मार सकते हैं आपका पूर्ण समर्पण जब ईश्वर चरणों में हो जाएगा तब अहंकार मर जाएगा जिज्ञासा क्या जीव का जन्म मरण निश्चित है या वह अपनी इच्छा अनुसार इसे बदल सकता है समाधान जीव का जन्म मरण निश्चित है परंतु यदि कोई अत्यधिक पुरुषार्थ करे तो उसे बदला भी जा सकता है मात्र इच्छा से नहीं जैसे जनता के द्वारा कोई चुनी हुई सरकार पाँच वर्ष तक चलती है या निश्चित है परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक वर्ष में ही फिर से चुनाव हो जाते हैं मार्कंडे जी की आयु स्वयं भगवान शिव ने बारह वर्ष के निश्चित किए, परंतु अत्यधिक पुरुषार्थ के बल से वे अमर हो गए अतः नियम अपनी जगह पर है और पुरुषार्थ अपनी जगह पर जिज्ञासा क्या पौरुष प्रयत्न करके मृत्यु टाली जा सकती है यदि ऐसा संभव है तो ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व हुआ जिसमें मृत्यु को पूर्व निर्धारित माना जाता है समाधान ज्योतिष शास्त्र की यह बात भी सत्य है कि मृत्यु पूर्व निर्धारित होती है और प्रयत्न से मृत्यु को टाला जा सकता है यह बात भी सत्य है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र द्वारा किसी की कुंडलनी में एक निश्चित समय पर मृत्यु बताकर उसको टालने का प्रायश्चित बताया जाता है यदि मृत्यु को टालना असंभव होता तो प्रायश्चित भी असंभव होता इसी प्रकार गलत मार्ग अपनाकर आयु क्षीण होने के कर्म भी बताए जाते हैं यह पौरुष प्रयत्न का मतलब उस प्रतिबंध से अधिक प्रयत्न समझना चाहिए